संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अर्जुन का विषाद और जयद्यत को मारने की प्रतिज्ञा संजय कहते हैं महाराज उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए का घोर हुआ तथा सभी सैनिक अपनी अपनी छावनी को जाने लगे उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से सप्तकों का वध करके रथ पर कर बैठ शिविर की ओर चले चलते चलते ही भगवान श्री कृष्ण से बोले कि सर, जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है सारा शरीर सभी हो रहा है कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है यह बात हृदय से निकलती ही नहीं पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पाद मुझे डरा रहे है कभी मेरे पुत्र भाता राजा उदृष्ठिर अपने मंत्रियों से सकुशल तो होंगे श्री कृष्ण ने कहा शोक न करो मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा इस अभुष के अनुसार कोई दूसरा ही अष्ट हुआ होगा रथ पर बैठ कर युद्ध संबंधी बातें करते हुए श्रीहिन्द देखा तब ये चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे जनार्दन आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं न धुन का निलाद है न शंख की ध्वनि आज वीणा भी नहीं बजती मंगल गीत नहीं गाए जाते बंदी जन न स्तुति करते हैं ना पाठ मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं इन को व्याकुल देखकर मेरे का खटका नहीं उठता आज की सुमद्रा कुमार अभ अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा है इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंच देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और, और हतोत्साह हो रहे हैं भाइयों तथा तो पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रान अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है इधर मैं को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं इसका क्या कारण है मैंने सुना था आचार्य दौ ने चक्र की रचना की थी आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस ग्रूह का भेदन नहीं कर सकता था अभिम्य को भी मैंने उस बीह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो ने उस बीह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया या सुव्या और दौपदी का प्यारा तथा तो माता कुंती और श्री का दिलारा था बताइए तो काल के वश पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है उत्साही था उसकी विजाए बड़ी बड़ी और आमल के समान विशाल थी अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी कभी नीत पुरुषों की संगति नहीं करता था वह कृतज्ञ ज्ञानी और विद्या में कुशल था युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे वह पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सवार निर्भित रहता था रचों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था उस वीर अभिमन्यु का मुख देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर मुझसे जवाब दूंगा हृदय भद्र का बना हुआ है तभी तो पुत्र वह उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ संभाला और कहा मित्र इतने व्याकुल न हो जो युद्ध में पीठ नहीं दिखातेरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है उन क्षत्रियों का तो विशेषता यही मार्ग है उनके लिए संपूर्ण शास्त, शास्त्रों ने यही गति निश्चित की है युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए ऐसा तो सभी सूर्य चाहते हैं अगमनि ने बड़े बड़े वीर एवं महाबड़ी राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं इन्हें सांवना भरी बातों से आश्वासन दो तुम तो तु जानने योग्य तत्व को जान चुके हो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा मैं अभम्यू की मृत्यु का वित्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी नहीं मारा जाना चाहिए फिर आपके बटे कैसे उसकी मृत्यु हुई यदि मैं जानना जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटी की रक्षा करने असमर्थ है तो स्वयं भी उपस्थित होकर उनकी रक्षा करता इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए अच्छा कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखते तक देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। भीष्ठ ने कहा महाबाभ जब तुम संसप्तकों की सेना से लेने चले गए उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया वे रथों की सेना का बी बनाकर बारम्बार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूहाकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे किंतु तो देख भी नहीं सकते थे ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सब ने अभिन्यू से कहा बेटा तुम तो द्रूह को तोड़ डालो हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यू तोड़कर उसमें घुस गया तो इन छह महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया व्य होने पर भी उन बालक ने अपने शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया किन्तु इन सब ने मिलकर उसे अथीन कर दिया जब वह अकेला और असहाय हो गया तो दुशासन के पुत्र ने संकुटापन्न अवस्था में उसे न डाला उसने पहले एक हजार हाथी घोड़े वथी और मनुष्यों को मारा फिर आठ हजार और नौ सौ हाथियों का संहार किया तत्पश्चात दो हजार राजकुमारों राज्ञार तथा तो अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बीहद को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे का शोक की बात हुई है रात की आवाज सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उख्यात लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निविनय नि से एक दूसरे को देखने लगे थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ तब वे क्रोध में भर कर बोले मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि कौरों का छोड़कर भाग नहीं गया था नहीं गया या हम की भगवान श्री कृष्ण की अशारा के शरण में नहीं आ गया तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा कौरों का जिस कौर का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के मह निमित्त बना है अथा निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा अगर कल उसे न मारू तो माता पिता की हत्या करने वाले गुरु स्त्रीगामी चुगल खोर साधु निंदक दूसरों पर कलंक लगाने वाले धरोहर को हद लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो जो वेदाध्यन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों का तथा बड़े बूढ़े साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं ब्राह्मण गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में बलमुत्र या थूक डालते हैं उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल को न मारने पर मेरी भी हो लंबे नहाने वाले अतिथि को निराश करने वाले ठग, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है वही जयदत का वध न करने पर मेरी भी हो जो शवन में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता उपकारी की निंदा करता है परोस में रहने वाले धन अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को साधन जिमाता है तथा तो जो शराबी मर्यादा भंग करने वाला कृतघ् और स्वामी का निंदक है उस पुरुष की जो दुर्गति होती है वही जयप्रत को न मारने पर मेरी भी वो जो बाएं हाथ से भोजन करते गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और की करते हैं जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातः काल सोते हैं ब्राह्मण होकर शीत से और छत्री होकर युद्ध से डरते हैं शास्त्र की निंदा करते हैं दिन में नींद लेते हैं या मैथुन करते हैं घर में आग लगाते अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते तथा के पानी पीने में विघ्न डालते हैं जो रजस्वला से संसर् करते हैं कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं बहुत लोगों की पुरोहित करते हैं ब्राह्मण होकर दासवृत्ति वृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोग बस नहीं देते उन सबकी जो दुख गति होती है वही जयदस को न मारने पर मेरी भी हो ऊपर जिन पार्टियों का नाम मैंने गिनाया है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 वह भी ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते यदि में में घुस जाएगा या आगे बढ़ गया अथवा अंतरिक्ष देवताओं के नगर में या देवताओं की पुरी में भाग कर छिपेगा तो भी कल अपने सैकड़ों बाणों से अग्नि मनु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही यह करकर अग्नि ने गांधी धनुष की तनखा की उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी अर्जुन की श्रीकृष्ण ने अपना पांच जन्म शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फहराई वह शंखनाथ सुनकर आकाश पाताल से संपूर्ण जगत काट उठा उस समय शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव शंखनाथ करने लगे